पातंजल योग प्रदीप शरदर्शन समन्वय नौ तुष्टियाँ बाह्य तुष्टि अंतरात्मा को समझे बिना केवल बाहर के विषयों से उपरति को कहते हैं वह पांच प्रकार की है शब्द तुष्टि स्पर्श तुष्टि रस रसतुष्टि और गंध गंधतुष्टि इन शब्द स्पर्शादि पांचों विषयों से पांच प्रकार के दुख होते हैं अर्थात पहला इनके प्राप्त करने में दुख दूसरा रक्षा में दुख तीसरा नाश में दुख चौथा भोग में दुख क्योंकि भोग के अभ्यास से कामना बढ़ती है और कामना की अपूर्ति में दुख होता है और पांचवा दूसरों की हिंसा का दुख क्योंकि बिना किसी की हिंसा के भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती उपरयुक्त तुष्टियाँ हे कोटि में हैं किंतु जब साधन रूप कर्तव्य को बिना किसी प्रकार के आलस्य और प्रमाद के इन विषयों से सर्वथा आसक्ति और लगाव को त्याग कर किया जाता है तब इस प्रकार की तुष्टि से संतुष्ट हुआ मन निश्चल और कामना रहित होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है अतः इस प्रकार ही तुष्टि शक्ति रूपा है आध्यात्मिक तुष्टियां चार प्रकार की हैं प्रकृति तुष्टि उपादान तुष्टि कालतुष्टि और भाग्य तुष्टि ये तुष्टियाँ उनको होती है जो यह जानते हुए भी कि जड़ तत्व और चेतन तत्व सर्वथा भिन्न हैं, किसी झूठे भरोसे पर स्वरूपावस्थिति के लिए यत्न नहीं करते इन तुष्टियों के क्रम से पहला पार दूसरा सुपार तीसरा पारापार चौथा अनुत्तमारम्भ और पाँचवा उत्तमारम्भ नाम है पहला प्रकृति तुष्टि यह जानकर भी कि आत्मा प्रकृति से अलग है आत्मा के साक्षात्कार के लिए इस भरोसे पर धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए स्वयं प्रवृत्त हो रही है इसलिए भोग के सदृश अपवर्ग भी आप ही प्राप्त हो जाएगा यह प्रकृति के भरोसे पर प्रकृति तुष्टि है यह भरोसा इसलिए झूठा है कि प्रकृति पुरुष की इच्छा के अधीन चल रही है जब वह स्वयं संतुष्ट होकर मोक्ष के साधन से उपराम हो रहा है तो प्रकृति उसके लिए क्या कर सकती है दूसरा उपादानतुष्टि इस भरोसे पर कि संन्यास ग्रहण करने से अपवर्ग स्वयं मिल जाएगा उसके लिए उपाय न करना उपादानतुष्टि है यह भरोसा इसलिए झूठा है कि संन्यास एक चिन्ह मात्र है उसमें भी धारणा ध्यान और समाधि ही आत्म साक्षात्कार का हेतु है तीसरा काल कालतुष्टि इस विश्वास पर कि समय पाकर स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी उसके लिए कोई यत्न न करना काल कालतुष्टि है यह काल का भरोसा इसलिए झूठा है कि काल सब कार्यों का समान हेतु है उन्नति के सदृश वह अवनति का भी हेतु है इसलिए उन्नति के लिए यत्न ही अपेक्षित है चौथा भाग्य तुष्टि इस भरोसे पर कि यदि भाग्य में होगा तो स्वयं तत्व ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो जाएगी इसके लिए कोई यत्न न करना भाग्य तुष्टि कहलाती है यह भरोसा इसलिए झूठा है कि भाग्य भी अपने पुरुषार्थ का ही बनाया हुआ होता है उपरयुक्त तुष्टियाँ हे कोटि में हैं किंतु जब साधन रूप कर्तव्य को बिना किसी प्रकार के आलस्य और प्रमाद के किया जाता है तब इन तुष्टियों से धैर्य और शांति प्राप्त होती है अतः इस प्रकार की शक्ति रूप है